असत कार्यवाद को लेकर आशंका सांघ कार्य में वाचस्पति मिश्र अपनी व्याख्या में असत कार्यवाद खंडन किया सांघ कार्य नंबर नौ नौ कार्य में कारणवाद का विचार हुआ वह वाचस्पति मिश्र शंका उठाते हैं असत कार्यवाद खंडन करने के लिए उन्होंने कहा कायम असद उत्पत्ति असद उत्पत्ति क्या आती क्या आर्थिक इसका ऐसा प्रश्न करके विकल्प उठाया सतीवा असतीवा यदि विद्यमान का ही कह रहे तो विद्यमान था। ऐसा कहना चाहते हो यदि विद्यमान है, फिर सामग्री का क्या मतलब रह गया अनेक साधन को इस्तेमाल करते हो उसी क्या जरूरत है सतीचे ही नीचे टीका में एक सौ चालीस प्रश्न वाच असदिचित नहीं था कारण में किसी प्रकार का अब उत्पन्न हो गया जिससे भी उत्पन्न हुआ है वो भी कहा था वो अनु उसके अपने कारण में था या नहीं था यह सब प्रश्न डाल करके अनवस्था हो जाएगी तस्या तो उत्पत्त अनवस्था इस प्रकार से सांगिक कारिका में सांग दोष दिया सिद्धांती कहता है अविद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं असत की ही उत्पत्ति मानते हैं लेकिन फिर भी अनावस्था दोष नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा उसका जवाब मूल में कार्य अपेक्षणादी नानवस्था दूषण मूल क्षतिर अभाव जवाब प्रत्येक कार्य जो जन्य वस्तु है वह अपने कारण से उत्पन्न होता है और कार्य के अपेक्षा से कारणों में क्या होता है अनेक कारण जुड़े हुए हैं लेकिन किसी एक कारण से झटित पर नहीं हुआ उत्पत्ति कब हम मानेंगे लेकिन अंतिम जो सहकारी कारण है इसलिए कारण का लक्षण क्या किया कार्य कार्य नियत पुरवृत्ति तो कार्य की नियत पुरवृत्ति जो असली चीज है इसे घड़ा बना रहा आदमी हाथ दिया हुआ संभाला हुआ बन रहा है अब होने के छोड़ देगा तो क्या होगा और टेडिंग वीडियो का टूट जाएगा असली सहायक कौन है जो घड़ा बनाएगा तब तो, रूप आई देने के बाद आकार देने के बाद एक धागा होता है उसको चीवर बोलते हैं जाबर चमड़े की धागा रखते हैं वो इसको काटता है काट करके जैसे काटता है वो अलग हो जाता है वो पिंड से पिंड अलग तो हाथ में डाल हाथ से और इसको साइड कैसेरा कुल्लड़ कुछ ही बनाता है वो तो कट काट के पर पकड़ लेता है काटता है कट पकड़ लेता है जैसे वो काटता है ना भागते रहता है वो चक्र तो जैसा आप काटोगे प्रिंट ज्यादा करोगे तो न, जो फेंकेगा वो मोचन है ना वेग है तो फेंक जाएगा उसको जैसे यू करने लगता है जैसे निकलने लगता है तो हाथ में ले जाता है।, तो है ऐसे बना दिया तो इसलिए कार्य का नियत पूर्वती अंतिम सहकारि काम कौन हुआ चीवर से काटना धागे से जो काट है इसी तरह कपड़ा है अंतिम जो है कैंची से काट दिया सिलाई हुई और काट दी वो अंतिम जो काटने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है वो असली कारण है उसे पहले भी उसको वाले इस्तेमाल कर रहा हो सब कोई वैल्यू नहीं है कैंची तो पहले भी इस्तेमाल करते हैं कई बार उसे बना नहीं ना अभी कार्यापेक्ष चरम चरम मैंने अंतिम जो सहकारी कारण है उसी से ही कार्य उत्पत्ति मानते हम ऐसे मानने में कोई अनवस्था दोष नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कार्य की अपेक्षा से हम जो अंतिम एक मूल कारण भी हमारे पास है कौन है वो परमाणु मूल क्षते भावा मूल का मतलब यहाँ परमाणु उसकी क्षति कभी होती नहीं है इस अनवस्था दोष गया उसका भी कारण जाओ कोई दिक्कत नहीं में तंतु का, का पट का कारण तंतु तंतु कारण अंशु अंश का कारण करते करते आप त्रिष्णु परमाणु तभी तो जाओगे आगे तो जा नहीं सकते अनुमान कि आदि किसी प्रमाण से उससे आगे ही नहीं आदि दोष होगा और यह बात व्यवहार सिद्ध है क्योंकि परमाणु क्योंकि कहीं भी कार्य का भाव है तो कहीं अंतिम आश्रय हम मानते हैं और जिसका अंतिम आश्रय नहीं मिलता है अन्योर दोषग्रस्त हो जाते हैं वहां पर क्या बोलते बीजा के समान है। बीच पहला अंकुर पेड़ पैला हुआ ऐसे कोई जवाब नहीं निकल पाता है तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बीज जो परंपरा है संतान धारा है वो अनादि है कहना पड़ता है इसके अलावा एक और दोष दिया वास्तवर दे वो क्या कहते हैं पट की उत्पत्ति पट से है पट और उत्पत्ति अलग चीज है ये वैशिषिक कहते हैं वाचपेशं सत्कारिवाद के दृष्टिकोण से उन्होंने क्या बोल दिया था वहां कि पट और उत्पत्ति दो भिन्न वस्तु नहीं है पट होना और उत्पत्ति भिन्न चीज नहीं है बोला उन्होंने उत्पत्ति पटात्तरा अपितु तो पटे वो किंतु उत्पत्ति क्या है पट ही उत्पत्ति है उत्पत्ति पट है तथा उत्तम भवती पटय के मतलब पट हो गया इसे पर्याय वीजे हो गया इसे दो ही दोनों ने पट उत्पत्ते एक साथ नहीं बोलना चाहिए तो दोष हो जाएगा एक साथ बोलने पर तथा ऐसा कहने के बाद में सात उत्पत्तें नहीं बोलना चाहिए पावन ऐसा दोष दिया है में उसका भी जवाब अगला पंक्ति को ना भी पुनरुक्त तो विरोध हो पुनरुक्ति दोष भी नहीं हो सकता यहाँ पर कि तो घटान भी तस्वीर उत्पत्ति अभिगमात क्योंकि हमारे सिद्धांत कुछ और है हम कहते हैं उत्पत्ति जो है कारण से नहीं हुई है कारणों से पट हुआ और पट से उत्पत्ति व्यवहार हुआ इसलिए घटा घटा भी तस् उत्पत्ति अभिगे पट की उत्पत्ति पट से भिन्न है पट की उत्पत्ति पट से भिन्न है और पट के साथ उसकी उत्पत्ति होती है पट के साथ साथ उत्पत्ति नाम का चीज भी हो जाता है तंतुओं का आता हुआ आता के साथ जैसे तंतुओं में कपड़ा हुआ तंतु कपड़ा धारण कर गए उसी समय हम उत्पत्ति व्यवहार भी कर रही पट के साथ साथ तंतुओं में पट के जैसे स्थिति हो रही है उत्पत्ति भी व्यवहार हो जाएगा वही घटाजी गटाद भी घटारियों के साथ साथ बल्कि पटादियों पटादी करके पहले ही बोले हैं तो जो कोई भी फर्क नहीं पड़ता घटाधियों पटादी हो पुनरोध तो भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि घटादियों के साथ साथ उस उत्पत्ति है भी हमें स्वीकृति है और अब आता है क्वेश्चन अभिव्यक्ति मान लो फिर उत्पत्ति मानो ही मत मृतिका में घट अभिव्यक्त हो गया वेदानी उसे खंडन करते हैं अभिव्यक्तित तो सर्वासाम अभिव्यक्ति नाम सदा दृष्टा के अनुसार ब्रह्म के तो सारी चीजें है ब्रह्मे ब्रह्म अधिष्ठान है सारी कल्पनाओं के अधिष्ठान होने के नाते सारी कल्पना से विद्यमान है और उसे अभिव्यक्त होना है थी पहले से वो अभिव्यक्त हुआ जिसे हमको बीच में बड़ा वृक्ष पहले से विद्यमान था वो अभिव्यक्त मात्र हुआ विद्यमान तो मानोगे ना और विद्यमान कब से है अनाधिकाल से है तो सदातन है अर्थात ब्रह्म में सारी अभिव्यक्तियां अनारिकाल से सदा रहने वाली चीज है पृथ्वी में सारी विद्यमान है सदा लेकिन अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजें जो है बारिश होगा तो पैदा हो जाएंगे देखो बारिश तो बारह वर्षा ऋतु तो में भी होता है उस समय जो पौधा पैदा होते हैं और ठंडी में जब बारिश होती है इस समय जो पौधा पैदा होते हैं अलग अलग है ये बीज उस समय नहीं थे अभिव्यक्ति नहीं हुई इसी तरह से कहते हैं सदातन है सारे के सारे अभिव्यक्तियां तो व्यवस्था कैसे दोगे फिर आप सदातवा दृष्ट और अदृष्ट व्यवस्था दुष्कर् दौम दौम उसकी व्यवस्था करना असंभव है दृष्ट और अदृष्ट की व्यवस्था अवसंभव हो जाएगा किम कि और क्या कहा जाए इससे कोई तीसरा पक्ष लाना चाहो वह ही नहीं संसार में परस्पर विरोध ही नक्ष छोड़कर कोई तीसरा पक्ष संभव ही नहीं है जैसे कि आचार्य की पंक्ति है परस्पर विरोध ही न स्थिति न्याय कुसुमांजलि तीसरे आठवें सूत्र पर लिखा है संभव और इसके अलावा इसी प्रकार से जैसा हमने प्रधान का खंडन किया और अन्य सगल पदार्थों तो का प्रकार खंडन समझ लेना चाहिए क्यों? क्यों सब ये सात पदार्थ हमने माना है तो एक अभाव पदार्थ है ना? भाव का, का लक्षण है अभाव का विरुद्धाव का लक्षण है जब प्रधान तत्वों में भाव पदार्थों का लक्षण यदि है तो भाव कोटि में आ जाएगा यदि नहीं है तो अभाव कोटि में चला जाएगा इसलिए आप भाव में चले जाते हैं हमारे साथ से भी जितने भी पदार्थ लोग गिनावे वो सारे पदार्थ इन्हीं सात तंत्र होगा जैसे या तो छह में होगा या तो भाव में छह में या तो अभाव रूपये सात में चला जाएगा लक्षण जिसका जैसे हो जाए उसके अनुसार और इन सात लक्षणों से कोई आठवा लक्षण भी नहीं है कोई अपराधी इस लक्षण में एक अलग पदार्थ होगा ऐसे आप और लक्षण भी बना नहीं सकते कि इनके आपस में परस्पर अत्यंत विरुद्ध होता हुआ समन्वय करने वाले सकल पदार्थों को ग्रहण करने योग्य लक्षण ही साथ है इसके अलावा कुछ नहीं है अतयुक्त सत्य कार्यवाह के आधार भूत प्रधान आदि कवियां निषेध हो गया प्रधान पदार्थांतरता प्रधा परना ही होगा उक्त सप्त पदार्थों में ही विश्व का संपूर्ण समावेश मानना पड़ेगा उक्त सात पदार्थों में सकल पदार्थों की संसार व्यवहार जो भी, भी वस्तु आप देखोगे वो इन सात में से एक ही होगा इनके लक्षण एक रेख का लक्षण उसमें घट जाएगा इस प्रकार से सप्त पदार्थों का निरूपण करके अब इन सप्त पदार्थों से प्राप्त अनिल मोक्ष का निरूपण करते हैं मोक्ष कैसे प्राप्त होगा कहते हैं कि भाई जिस व्यक्ति के अंदर दस चीजें हैं उसको मोक्ष मिलता है बहुत तो कठिन गिना दिया। एक से एक रहे देखिए क्या होना चाहिए तत् द्रव्यादी नामोपा स्वरूपी संसार से दुख भूयत्म पश कहा सुखम अपनी दुखानुशंगा दुख पक्षित सुख को भी दुख का कोटि में ही देखने की क्षमता होनी चाहिए दुख तो दुख है ही लेकिन सांसारिक जितना भी सुख हम अनुभव करते हैं इंद्रियों के द्वारा काया मनसा है सारी इंद्रियों के द्वारा होने वाली जितने भी सुख है वो भी दुख रूप है ऐसा देखने की क्षमता वाला व्यक्ति मोक्ष के पास होता है इसलिए कह रहे नहीं तो आदमी को एक क्षुद्र सांसारिक सुख के प्रति इच्छा चलती रहेगी प्रवृत्ति होती रहेगी जब इस सुख को भी आप दुख नहीं दे पाओगे तो क्या होगा आप इस सुख के पीछे घूमेंगे कि नहीं घूमेंगी अब सांसारिक सुख से हटना है दुख रूप में देखना पड़ेगा और हे दुख रूप कितने दिन तक टिकता है कितने समय तक टिकता है सुख है तीसरे कहते हैं द्रव्यदिनाम द्रव्य गुण का अवकर्म सामान्य विशेष भाव इन सब पदार्थों का हेयपाधि स्वरूप इनमें से हे और उपाधि कौन कौन चीज हे है कौन कौन चीज उपाधि है साधर्मता आदि को समझ कर जो ग्रहण करते हैं स्वरूप ज्ञानी सती संसार से दुख भूस्तम यह संसार में को दुःख भू है प्राय दुखात्मक ही है संसार ऐसा देखता हुआ पश्चम अपने दुखानुषंगात सुख भी दुखानुषंगी है जो सुख का पीछे पीछे दुख भी चलते रहता है कुछ देर तक आपको बे बनाता है उसके बाद फिर दुख अपना हावी हो जाता है अब आप फिर दुख के कारण से संसार से भागने लगोगे तो थोड़ा सुख दे देता है दुख बड़ा चाला है आपको संसार से भागने भी नहीं देगा और संसार से चैन से जीने भी नहीं देगा जब जब आपको मन तो ढाकता है संसार से तुरंत कुछ सुख सामने आ जाता है आपको लगता है चलो ठीक है तू बीत दिया जाने दो बीता हो दुख को भूलोगे वर्तमान सुख को देखोगे और कुछ दर्द के बाद फिर वही दुख आ जाता है इसलिए सुख जो भी को कैसा है वो दुखानुषंगी है निक्षिप्त दुखानु दुख दुख ऐसा कहा देखता हुआ आदमी को मोक्ष मिलता है अंतिम पंक्ति से जोड़ूंगा ये पहला कंडीशन है आदमी को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो पहला शर्त है उसको सकल सांसारिक सुखों में भी दुख रूपता का दर्शन करना खाना पीना घूमना फिरना पत्नी बच्चा संपत्ति धन सा, दौलत सारी चीज में सर्व विषय जिन सुखों को दुख रूप जानना उस दृष्टि को रखना दूसरा शर्त क्या है उपनिषदों को पड़ावा होना चाहिए उपनिषदाच ज्ञात जीवात्त ब्राह्मणों उपनिषदों के द्वारा जीव और ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का असली स्वरूप को समझा हुआ बोल रहे नहीं लाने गए जीवात्मा और ब्रमण स्वरूप ज्ञात उपनिषद उपनिषदों के द्वारा जीवात्मा स्वरूप क्या है ना उसका ज्ञानादि अनित्य है ऋष्वरगा ज्ञानादि अनित्य यथार स्वरूप है इनको अच्छे से समझ लिया हो द्वादश द्वासा केन्द्र ने जो पहले सिद्ध किए हैं उनको ध्यान में रखना है तीसरी बात वैशेषिक उक्त दृशा भगवत भक्ति मनस्कस्य। वैशेषिक दर्शन से मैं उक्त दृशा उक्त दृष्टि को पा करके भगवान की भक्ति में मन लगा हुआ है जिसका वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है भगवत भक्ति दर्शन में कहे हुए सब पदार्थों का तत्व चिंतन के साथ ईश्वर में जिसका मन लगा हुआ हो परमापी चिंतन में लगा हुआ हो चौथ चौथा सदगुरु कटाक्ष पात क्षीण ये से सत्षन होगा और वैसा है वो मनुष्य सदगुरु की कृपा कटाक्ष के द्वारा क्षीण हो गया मैंने नष्ट हो गया है अंतराय मैने सकल बाधाएं जिसका अंतकरण में विद्यमान मोक्षानुकूल ज्ञान के बाधक जितने भी है आपके मन में संशय विपर्य है ना इन सबको मिटा दिया है किसने गुरु ने अपनी कृपा से सदगुरु कटाक्ष के दृष्टि से का गिरने पर क्या हुआ क्षीण अंतराय पुरुषस्य से क्षीण हो गया नष्ट हो चुका है सकल अंतराय सकल बाधाएं सकल पाप वगैरह जिसका ऐसा जो व्यक्ति पांचवा जिसके जब सगल अंतगण शुद्ध हो गया इसका मतलब उसका गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्ति द्वारा अंतग्रण शुद्ध हो चुका है तो परमेश्वर का सगुण प्रया पर निर्गुण नहीं निर्गुण तो मानते नहीं है सगुण परमेश्वर का दर्शन हो गया है जिसको परमेश्वर साक्षात्कार कुतूहलो नहीं भी वह तो कोई आपत्ति नहीं है कुतूहल तो होनी चाहिए मैं ईश्वर का दर्शन करूं ईश्वर दर्शन का तड़पन होनी चाहिए परमेश्वर साक्षात्कार कुतूहलिनो कुतूहलोक एक उत्कंठा तड़प अंदर से ये अभी मेरे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ है ऐसा हमेशा मन में उसकी भाव बना रहे और उसको पाने के लिए प्रयास करे पांचवा अहोरात्र निधिध्यासन आचरत हूं दिन और रात निधिध्यासन का निरंतर आचरण करता हुआ जो पुरुष है न एक दो तीन चार पांच छठा है छठा है छठ अहोरात्र निध्यासन आचरत धीन रात्र निध्यासन का आचरण करता हुआ पुरुष कथित साक्षाकृत परमेश्वर ने दिया अनंत काल क्रमेण परिपक्व ज्ञान अनंत काल क्रमेण परिपक्व ज्ञान अनंतकाल या अनेक जन्म सिद्ध भ है ना उसके आदर पर अनंत काल से लगा हुआ है करते करते क्रमेण परिपक्व ज्ञान वाला पुरुष हो गया वो उसका जो विवेक ज्ञान था वैशेषिक दर्शन का ज्ञान वो परिपक्व हो गया और सापवा प्रकृष्ट योग जो धर्मशालीना ज्ञान ही केवल है इतने से नहीं होगा सुखा ज्ञान से प्रकृष्ट योग सकल वृद्धि सिद्धि आदि दिव्य चक्ष दिव्य स्रोत दिव्य चीजें से संपन्न वाला व्यक्तिमा सूक्ष्म तो पदार्थ की क्षमता ऐसा व्यक्ति प्रकृष्ट धर्मशालीन प्रकृष्ट योग, योग जन धर्म है जिसके पास ऐसा व्यक्ति को मोक्ष होता है कथचित साक्षात्त परमेश्वर से पहले कहते और कुतूहल नहीं मान लो किसी प्रकार परमेश्वर का एक झलक का दर्शन भी पा लिया हुआ जो व्यक्ति है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है प्रवृद्ध प्रतिपक्ष निरवकाशीकृत मिथ्या नवा प्रवृद्ध प्रतिपक्ष निरा ज्ञान से इतना आपका ज्ञान परिपक् हो गया परिवृद्ध हो गया है कि प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए सारी शंकाएं को निरवकाश करता हुआ मिथ्या ज्ञान को दूर कर लिया है जिसने अंतिम ग्यारणा भावाद अपगत रागद्वेश प्रवृत्ति संभावन से कारण नहीं रह गया सकल दोष दूर हो गया है अतएव अपगत आदि प्रवृत्ति संभावना से प्रागत प्रवृत्ति की संभावना हट गया है नष्ट हो चुका है जिसका ऐसा व्यक्ति को क्या होता है अशेष दुख का भाव वो व्यक्ति प्रकार के दुख का अभाव हो जाने से स्वेर रूपेण व्यवस्थानम व्यवस्थान में एक करो स्वेपेण अवस्थान एक वकार बीच में आधी वकार अधिक है स्वरूप न अवस्थान भवती है ना एक आधी वकार जो गोल दिख रहा है काट देना पे के बाद अवस्थान वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है मोक्षाय साषी बिर उदाह ऐसे का नाम मोक्ष है ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष लोगों के द्वारा कहा गया शरतिया सबसे पहला था संसार सुख को भी में देखना, दूसरा जीव सातवा अनंत का आठवा प्रकृष्ट योग धर्म से युक्त नौवा कथित कृत परमेश्वर का साक्षात्कार दसवां प्रवृद्ध ज्ञान के वजह से प्रतिपक्ष करता हुआ सकल सगल मिथ्याव के कारण से राग-द्वेषाय प्रति की संभावना समाप्ति सारा चीज जिस व्यक्ति के अंदर एकजुट हो जाता है तब उसको मोक्ष जाता है अशेष दुख का ऐकांतिक दुख का अभाव जब हो जाता है तब तो उसको कहते वो तो स्वरूप में अवस्थान होता है जो उसी का नाम मोक्ष मनीषिविर उदाहरण नया भाव आद प्रवृत्ति पूर्व पक्षी कहेगा महाराज ने सुख को भी कह दिया अतः उस मोक्ष में सुख मिलेगा ही नहीं हमको जो सुख सुख ही नहीं रह गया मोक्ष में तो इस सुख को पाने के लिए प्रवृत्ति क्यों होगी कि दुनिया में देखने को मिलता है जो व्यक्ति प्रवृत्त होता है किस लिए प्रवृत्त हो रहा है सुख प्राप्त करने और आपने कहा उस मोक्ष में सुख भी दुख रूप मान की छोड़ देना है इसे सुख को त्याग दो को सुख मिलना ही नहीं है जो कैसे होगा उस मोक्ष में सुख का भी न होने से मानव की प्रवृति सुख लाभार्थ के लिए हुआ करती है और आप वैशिका मत मोक्ष में सुख की भी अभाव हो जाने के कारण मोक्ष के लिए किसी की नहीं होगी तब सिद्धांति कहता है अरे वेदांती जो आप बोल रहे हो आपका भी मोक्ष के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका मोक्ष क्या है आप है लेकिन सुख प्राप्त करने योग्य है कि नित्य वो अब नित्य प्राप्त ही है तो प्रवृत्ति क्यों होगा कोई ये नित्य साक्षात रोक्ष प्राप्त है उसको प्राप्त उसकी प्रवृत्ति क्यों करेगा प्राप्त सुख के लिए के मत में भी सुख रूप आपको मान लेंगे तो भी मोक्ष के कोई प्रवृत्ति नहीं प्राप्ति प्राप्ति रूप सुख प्राप्त करने जा रहे है तो अनितता दोष आ जाएगा जन सुख हो जाएगा ना फिर अनित दोष आएगी और नित्य मान लेते हो तो प्रवृत्ति क्यों करेगा कोई नित्य प्राप्त हो तो भगवान अप्रवृत्ति करवा क्योंकि आपके मत में भी सुख प्रवृत्ति का कारण नहीं है मोक्षकालीन जो सुख है वह प्रवृत्ति का मोक्ष के लिए प्रवृत्ति का कारण नहीं तत्साध्यम क्योंकि आपके मत में वह नित्य होने से साध्य नहीं है नित्य व्याघाता और यदि साध्य मान लोग यदि कृति साध्य है क्योंकि हमारे अध्याय सामान्य सभी दर्शनों का प्रवृत्ति के प्रति चार कारण माना चिकित्सा कृत साध्यता बलविता उपादान प्रत्यक्षाध्यता भी प्रवृत्ति के कारण है नाग्य तो मोक्ष कौन प्रवृत्त होगा साध्य नहीं है साध्य है क्या साध्य कोटि में आएगा तो चार में एक हो जाएगा वो विकार्य आप्य संस्कार उत्पादित चार में एक होगा तब तो प्रवृत्ति होगी कृत्य साध्य होगा वो अच्छा से अलग अब करते हो है ना और यदि चार में एक मान लो गो नेतृत्व आघात नेतृत्व का व्याघात हो जाएगा अतएव आपके सुख कोई प्रवृत्ति होने वाला नहीं है फिर वेदांत में किसने प्रवृत्ति होती है मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्ति हो नहीं सकता कि मोक्ष क्या है है वो आपका स्वरूप है वो प्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है फिर करना क्या पड़ता है हैं बोलो वेदांत हो सारे रहेगा अज्ञान निवृत्ति अरे सूर्य को देखने के लिए में सूर्य को कुछ करना पड़ेगा क्या बादल को दूर करना है बादल हट गया सूर्य दिखाई दिया जो प्रतिबंध की प्रतिबंध कौन है का अज्ञान अविद्या आवरण जो है इसको मिटाने की हमारी प्रवृत्ति होती है यदि आप ऐसे कहोगे तो वैसे इसी मैंने कब कहा कि हम अज्ञान के लिए निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं हो रहे हैं हमारा भी यही कहना है हमने पहले कह दिया कि एक पल के संज्ञा था मोक्ष के लिए उपषद के द्वारा आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान वो तो है हमारे पास इसलिए उसके लिए हमने नहीं प्रवृत्ति हो रहे हैं किस लिए हो रहे हैं इस आत्म तो संबंधी जो अज्ञान था उसके निवृत्ति करने के लिए हमारी प्रवृत्ति है दोनों बराबर हो गए और वैशेषिक आप अविद्या अज्ञान माया के के लिए कहोगे और हमारे अविद्या शब्दावरण प्रयोग नहीं करते मे की शब्द प्रकृति अज्ञान अज्ञान की निवृत्ति के लिए है नई सिद्धार्थ कश्चित प्रयत भिवृत्त रेव कृति साध्या क्योंकि सिद्ध वस्तु में प्राप्त वस्तु के लिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का प्रयत्न करता हुआ इस संसार में देखने को नहीं मिलता किंतु अविद्या निवृत्ति के लिए निवृत्ति ही सकल पुरुषों के द्वारा कृति साध्य है। यह आपको मानना पड़ेगा तवश्चा तदेव प्रयोजन और वही हमारे मत नहीं प्रयोजन है कि हम न्याय वैशिष्टिक वाले भी उसी को तो मानते हैं तो आह जिसका न्याय सूत्रकार गौतम वर्ष ने कहा भी है एक एक चौबीस में यमर्थम तो सुख पाना प्रयोजन नहीं है मोक्ष का वेदांत में भी सुख प्राप्त करना नहीं है हमें बुद्ध प्राप्त है हमारा स्वरूप है वो सच्चाप है हमारा अनदा है उसे प्राप्त करना है नहीं इसलिए उसे कृति साध्यता नहीं है किन्तु कृति साध्यता किसे मानी है हमने? वृत्ति में और जिसके लिए हम प्रवृत्त होते हैं यदार्थम यमर्थम अधिकृत जिस पदार्थ को अधिकृत करके हमारी प्रवृत्ति होती है उसी पदार्थ का नाम प्रयोजन है और हम किसको अधिकृत करके प्रवृत्त हुए हैं अविध्य की वृत्ति के लिए इसलिए वेदांत में भी सकल प्रवृत्तियों का मुख्य प्रयोजन क्या रहा गया अविद्या मात्र है स्वर नहीं है प्राप्त आनंदम ब्रह्मो रूपम तोक्ष देन कहता है ये जो श्रुति है ना ये कहता आनंद जो ब्रह्म का रूप है वो मोक्ष काल में अभिव्यक्त होता है उसे पहले रहने पर भी अभिव्यक्त नहीं है तो मोक्ष में उस आनंद की अभिव्यक्ति के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा ऐसा श्लोक का अर्थ है ना श्रुति का तब कहते कि नहीं नहीं या या ऐसा अर्थ नहीं इसका इति संतोष सुख अभिप्रायण गौण्य वृत्तिया दुख गुणवाद ये अर्थवाद है प्रशंसा अर्थवादाक्य सुखवादी के मत के अनुसार भी मोक्ष प्रवृत्ति सुख के लिए नहीं हो सकता है, इसे गया है कि सुख मानते हो का देख लीजिए मोक्ष सुखवादी वेदांती के मत में अविद्या के अलावा और कोई रहा नहीं हम भी अविद्या कोई प्रवृत्ति का प्रयोजन मानते हम लोग विज्ञान मानते अज्ञान का निवृत्ति आप अविद्या निवृत्ति बोलते हो और हम अज्ञान की निवृत्ति बोलते हैं इतना शब्दों का फिर फिर हम भी सुख पाने के लिए मोक्ष प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं आपके यहाँ संभव ही नहीं है और हम ऐल के मोक्ष सुख भी हम नहीं मानते सुख मानने क्या जरूरत है अरे स्वरूप स्थित हो गया बस इतने ही हमारे मोक्ष है ये कहते तो आनंद ब्रह्मो रूप हम मोक्ष भी जर्थात ब्रह्म का स्वरूप सुखात्मक है और मोक्ष में अभिव्यक्त होता है ऐसा जो यह श्रुति है इस श्रुति अर्थवादी वास्तव में वेदांत भी नहीं वो कह सकता ब्रह्म का अनुपद अभिव्यक्त हो जाएगा भी शंकुर के अभिव्यक्ति के समान यदि उत्पत्ति दोष आ जाएगा अनित्यता हो जाएगी इसलिए इस मंत्र का अर्थ वो तो वेदांती भी को कहना पड़ जाएगा ये केवल संतोष सुख अभिप्राएण ये वेदांत दृष्टिया उस समय जो, जो तृप्ति हुई ना उस तृप्ति को लेकर के वो कह रहा है ओ, मेरे को आनंद अनुभूति हो, गया, हो गया। की अनुभूति होना, या की होना जो कहा जाता है में। वो जो चीज अभिव्यक्ति या अनुभूति तो यदि उत्पन्न मानोगे तो अनिप्त तो दोष आ जाएगा इसलिए हमको कहना पड़ेगा जो कह रहा है लेकिन मेरे को अब भी अनुभूति हुई पहले इस प्रबल नहीं थी उत्पन्न मानना पड़ेगा अन्य दोष आएगा इस भैया को कहना पड़ेगा लेकिन तृप्ति को उस शब्दों से बोलता है पड़ेगा। संतोष जन सुख के अभिप्राय से कहा गया है अथवा हमारे दृष्टिकोण से कहोगे वो गौणी वृत्तिया दुख का भाव अभिप्राय से कहोगे आनंदो तो दुख के अभाव होने से आनंद अभिव्यक्ति का ए, प्रलाप हुआ है इति कथनचित गुणवाद है किसी प्रकार इसको गुणवाद रूपी प्रकार अर्थवाद होते ना कितने प्रकार के, तीन प्रकार के कौन से कौन से से गुणवाद रूपी रूपी अनुवाद किसी की स्तुति करना अनुवाद है जो लोग तो सारी दुनिया को मालूम है थी अनुवाद रूपा और देवता वज्रो तो पुरंद रहा इंद्र कैसा है वज्र हाथ में उसका एक हाथ वज्र है एक उसका जो पुरंदर है वो इस प्रकार जो स्वरूप कथन हुआ देवता वगैरह के वो है भूतार्थवाद रूपी ये गुणवाद रूप मानना चाहिए इतना ही नहीं आश्चर्य वाव संत प्रिय प्रिय वचन मोक्ष काल में वास्तविक सुख नहीं है इसे प्रमाण दे रहा है ये वैशेषिक छाद या प्रिय का ले रहा है सुख अप्रिय बने दुख सुख दुःख दोनों ही अशरीर काल में अश्वर्य बने मोक्ष काल में अशरम भाव संतम स्वरूप को प्राप्त कर गया शरीर स्वरूप का मतलब क्या हो गया अपना स्वरूप को प्राप्त करना मोक्ष को प्राप्त करना उस अवस्था में सुख दुख दोनों ही नहीं है शुद्ध दोनों का संबंध ना संबंध भाव का कथन करती है सुखती हुई यह भी हमारे कथन में प्रमाण है कि मोक्ष काल में सुख नहीं हो को तो एक प्रिय शब्द से आप मोक्षकालीन सुख नहीं लेना प्रिय सांसारिक सुख है ऐसे ही वेदांत कहता है ना सांसारिक सुख अभी प्रायण सांसारिक सुख का निषेध करता है और सांसारिक दुख का निषेध करता है ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते सांसारिक सुख, तो सुख, सुख से भी ब्रह्म सुख नेतृत्व क्योंकि आप के मत में सांसारिक सुख क्या है ब्रह्म सुख से भी क्या है कहते मात्रे न उपजीवंती एक मात्रा उपजीवंती अभी आप पंचदशी में जो पढ़ जानते हैं पंद्रवा अध्याय क्या है विषयानुप्रकरण प्रकरण विषय सुख क्या है ब्रम सुख है लेश है वो बताएंगे नहीं बताया इसे जो सांसारिक सुख हो गए ब्रह्म सुख ही है रूप में अभिव्यक्त है पूर्ण रूप अभिव्यक्त नहीं है यह आपकी समस्या है वो लेकिन जो सुख है वो सुख सांसारिक है ब्रह्म से ऐसा आप नहीं कर सकते मोक्ष का में ब्रह्म सुख होता है उसे भिन्न काल में सांसारिक सुख होता है सांसारिक सुख को निषेध करने के लिए मंत्र आया हुआ है ऐसे, ऐसे आप व्याख्या नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपके मत में सांसारिक सुख का धुर्म सुख से भिन्नता कथन नहीं है भिन्न आप नहीं मानते हो स्वयं प्रकाशक और सबसे बड़ी समस्या यह है आपका ब्रह्म सुख कैसा है स्वयं प्रकाश स्वस्य मुक्ति संसार अविशेष प्रसंगा अपने स्वयं के मुक्ति और संसार में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा नीचे और सुंदर समझा रहे इस बात को आत्मा यदि सुख रूप स्वयं प्रकाश है तो मुक्ति और संसार में कोई अंतर नहीं रह जाता क्योंकि उसका निर्तिशील सुख स्वरूप स्वयं होने से सदैव होता रहता है संसार काल में भी वो भाषित हो रहा है तो फिर संसारिकता और मुक्ति दोनों में अंतर क्या रह गया कोई अंतर नहीं है क्योंकि वह नित्य है संसार के अलग भ्रांति कहना पड़ जाएगा आपको अरे भेद नहीं कर सकते सांसारिक सुख और करके भेद नहीं कर सकते अत्र के चित यहां पर हम न्याय भूषण का अर्थ पद उठाएंगे भास्वज्ञ भासरवग्य का भास्वज्ञ न्याय भूषण नामक ग्रंथ को बनाए उन्होंने अपना कुछ बात कहा था उसे खंडन करने के लिए कह रहे हैं दुख पर विषय विषय भाव अनुपन्ना पश्चात उत्पादित है कहना है पहले ज्ञान और सुख में विषय विषय भावता नहीं था अहम सुखी ये जो ज्ञान है उसका विषय कौन है सुख सुख और ज्ञान का बीच में विषय विषय भाव मोक्ष से पहले नहीं होता है दुख का परिहार्थम दुख को परिहार करने के लिए कुछ रंग का दुख का परिहार करने के लिए ज्ञान और सुख का पहले मैने मोक्ष से पहले पूर्व मने मोक्ष से पहले ज्ञान सुख और विषय विषयी भाव अनुत्पन्न विषय विषय कैसा था पहले था पश्चात उत्पाद थे पहले अनुत्पन्न था बाद में उत्पन्न हो गया क्या चीज ज्ञान और सुख का विषय विषय भाव माने मैंने विषयत्व ना ज्ञान आप में अपनी आत्मा में मन संयोग से ज्ञान हुआ और वह ज्ञान ने उस सुख को विषय रूप में ग्रहण कर लिया इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता ऐसा उनका कहना है इनका भाषण दिया ब्रुयुच दृष्टान तो जैसे चक्षुर चक्ष सुख संवेदन विषय विषय भाव संबंध प्रति संसार अवस्था सद्भाव त मुक्तवस्था सुख संवेदन संबंध नक्ष का बीच में दीवार आड़े में हो दीवार बीच बैठा हुआ है तो हम चक्ष घट को नहीं कर सकते हैं। कर अपना संबंध पूर्वक ग्रहण नहीं कर सकता बीच में दीवार होने से ज्ञान भी सुख को विषय करके ग्रहण नहीं कर सकता क्यों बीच में एक दीवार है कौन है दीवार है सुख को विषेक कर लेता है सुगम कर अहम करके ज्ञान हो सुखी अहम ज्ञान हो जाता है ऐसा उनका कहना है तब असाम प्रतमें खंडन करते हुए शिशिका कर ऐसा उनका कहना बिल्कुल गलत ही नहीं हो सकता क्यों तत्सद्भावे प्रमाणा विद्यमान दो पदार्थों का तब तक नहीं होता जब तक मध्य में कोई विद्यमान हो। ये उनका था। मतलब था ना। जब तक पीछे कोई प्रतिबंध होगा भले ही विद्यमान है दोनों वस्तु फिर भी दो वस्तुओं के बीच में संबंध नहीं हो सकता प्रतिबंध की वजह से सामान्य मिले उन्होंने कह दिया लेकिन ऐसा नहीं है कि नित्य सुख और ज्ञान का मध्य में दुख राशि की जो प्रतिबंधकता के कारण दोनों का संबंध आप नहीं मान रहे थे नहीं बन पाता मोक्ष की निवृत्ति हो जाने पर विषय विषय भाव सुस्थिर हो जाएगा ऐसी जो आपकी कल्पना है वह युक्त युक्त तो नहीं हो सकता क्यों कारण क्या है नित्य सुख के सद्भाव में कोई प्रमाण ही नहीं है तत्सदावे प्रमाण तो तत्व नित्य सुख सद्भावे तत्व क्या लेना नित्य सुख नित्य सुख का सद्भाव है कोई प्रमाणी नहीं है और उसके आगे बात ये लोक प्रसिद्धि तस्य प्रयोजक इत्य भी दुर्घटमेव जिसका लोक में प्रसिद्धि नहीं है वह किसी का प्रयोजन रूप हो जाए या नहीं हो सकता लोक में जो चीज प्रसिद्ध है उसी को व्यक्ति क्या उपदेश करके प्रवृत्त होता है अपने प्रयोजन रूप ग्रहण कर लेता है स्वर्ग सभी का प्रयोजन बना हुआ है तो लोग में प्रसिद्ध है ऐसे सभी लोग स्वर्गो पाने के लिए पुण्य वगैरह करते रहते हैं इसे कहते है, जिस चीज का लोग में प्रसिद्धि नहीं है उसके लिए कोई प्रयोजन ग्रहण करता हुआ उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होता यश्य लोक अप्रसिद्धि तयोजक में प्रयोजन रूपेण उद्दिष्टत्म न दुर्घटन यह असंभवी है ने ज्ञान मस्ति विषय-विषय भाव नास्ति क्योंकि संसार में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा यदि कोई कह देता हो ज्ञान तो है मेरे पास ज्ञान है और कोई विषय ना हो और विषय विषय भाव इसलिए संबंध नहीं है ऐसा कोई मिलता ही नहीं जिस विश्व जो कुछ भी ज्ञान होता है उस ज्ञान को कुछ न कुछ विषय जरूर होता है, है संसार में अनाडी से अनाड़ी गधे से गधे से आदमी से पूछ लो उसके पास जो भी ज्ञान कुछ है उस ज्ञान को समय विषय जरूर है विषय रहित ज्ञान हो ऐसा ज्ञान मानते ही नहीं नंबर एक दूसरा विषय हो और ज्ञान हो लेकिन दोनों के बीच में संबंध ना हो यह भी असंभव है संबंध ही पड़ेगा जब भी घट विषय ज्ञान आपको हो गया है इसका मतलब क्या? आपको उस ज्ञान का और घट के रूपी विषय के साथ में विषय विषय भाव संबंध तो मानना ही पड़ेगा इसलिए जब कभी जो कुछ भी आपको यदकिचित विषय ज्ञान होता है तो जरूर उस ज्ञान का अपने विषय के साथ में विषय विषय भाव सम्बन्ध तो मानना पड़ेगा इसे यह आप नहीं कह सकते ज्ञान है विषय है किन्तु विषय विषय भाव नहीं है ये नहीं कह सकते नश्व संसार है इस संसार में ऐसा देखने को नहीं मिलता क्या ज्ञानमस्ति ज्ञान भाव ना यह ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता क्यों क्योंकि वाक्यन को कटाका देना ज्ञान से सामग्रिया ज्ञानस्य से उत्पादक ओ को ज्ञानोत्पादक सामग्रिया एवं तत्पादक तत क्योंकि ज्ञान के उत्पादक जो सामग्री है चक्षुरादि वे क्या कर देते हैं विषय और विषय भाव संबंध को भी स्थापित कर देते हैं अरे ज्ञान के उत्पादक सामग्री चक्षु है मन है वगैरह है ये क्या कर देते हैं ज्ञान का उन विषयों के साथ में विषय विषय भाव संबंध को भी उत्पन्न कर देते हैं उसको अलग से उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से न्यायभूषण कर मत खंडन करके अब कहते हैं प्रधान आदि निराश तदुप्त मोक्षो वेदित कहते प्रत्येक अन्य दर्शनों के मोक्ष खंडन करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रधान आदि जो खंडन कर चुके हैं उसी से ही उनके द्वारा होने वाला जो मोक्ष है वो भी खंडित समझ रहनी चाहिए अब कहते जीवात्मा अनित गुण वाला जो था क्या इसका ऐसा भी कोई स्थिति है जब बिल्कुल कोई गुण ना हो तो को अस्थान कहा जाएगा नहीं तो जब तक अनित्य ज्ञान अनित्य सुख अनित्य इच्छा अनित्य अनित्व पैदा होते रहे तो संसार है इस आप को ऐसा अनुमान से सिद्ध करेंगे ऐसा भी एक अवस्था आता है इस जीव का जीवात्मा का जिस समय इसके अंदर कोई भी विशेष गुण नहीं होता जब तो सामान्य गुणों से संपन्न रहेगा और विशेष गुण अभाव संसारित्व तो नहीं है उसको वो करते हैं विमतम विवादास्पद जीवात्मा ये मत कौन है यहां मुक्तात्मा मुक्तात्मा कैसा है हैं कदाचित विशेष गुण रितम तो। ऐसा भी कुछ समय है जहां वहां कोई भी विशेष गुण विशेष गुण कितने हैं इसके पास नौ है ना बुद्धादेव अष्ट और भावना के संस्कार एक विशेष नौ ये सारे क्या है विशेष गुण है इसके अंदर विद्यमान नौ विशेष गुणों से रहित होता है मुक्तात्मा विज्ञान असमय क्योंकि ज्ञान के असमय कारण का वो आधार होने से विशेष गुण वाला जो था विवाह जीवात्मा कई विशेष गुणों से रहित हो जाता है क्यों क्योंकि हेतु दे रहे हैं लंबा चौड़ा कि विज्ञान असमय कारण आधार विशेष गुण आधार विज्ञान असमय कारण अनित्य विशेष गुण आधार मनोवत व्योम पहला वाला हेतु तो के लिए दृष्टांत दिया मनोवत दूसरे वाला हेतु तो के लिए आकाशवत दृष्टांत अनित विशेष गुणों का है। विज्ञान के असमय कारण क्या है आप विज्ञान का असमय कारण है आप संयोग और संयोग का आधार होने से और संयोग होता ही अनित्य ऐसा भी समय है जैसा योग नहीं है मन का में नहीं है तो मन मुक्त है अनित्य विशेष को गुणाधार्थ और अनित्य विशेष गुण ज्ञान सुदृत को इच्छा द्वेशादी का अध्यक्ष से जैसा आकाश कैसा है अनित्य विशेष गुण शब्द का आधार है ऐसा भी एक समय आता है जब आकाश में कोई शब्द नहीं है है ना निस्त आकाश क्या बोलते हैं कभी कोई शब्द नहीं शब्द रहित आकाश का अनुभव करते नहीं करते हम लोग तद्दत्त शब्द कैसा है अनित्य विशेष गुण होने के नाते आकाश में है है ना विशेष गुण शब्द वो अनित्य होने के कारण ऐसा भी समय होता है जहाँ आकाश में कोई शब्द नहीं होता और अशब्द कैसा है विशेष गुण है अनित्य अतएव कुछ समय ऐसा है जब आकाश में कोई शब्द नहीं होता यथा तथा आत्मा में भी समझो तो नित्य होने के उसमें रहने वाले भी विशेष गुण कैसा है हमारे यहाँ जीवात्मा में सब अनित्य होने के नाते ऐसा भी समय आता है जो एक भी अनित विषय गुण नहीं होता होगा उस अवस्था का नाम ही मुक्त अवस्था है इस तरह से के द्वारा दोनों हेतुओं से सिद्ध हो जाता है दो अलग अलग दृष्टान से न जीवा नित्य ज्ञान आह अब आगे ना वेदांतिक वेदांत क्या मानता है आत्मा नित्य ज्ञानवान है नित्य सुख नित्य चैतन्य है ना इसलिए कहते हैं उनका खंडन जीवा नित्य ज्ञाना आत् ईश्वर दी थी न सांप्रथम यह अनुमान उनका जो करना है तो बिल्कुल गलत है ठीक नहीं क्यों ईश्वर स्वरूप सी उपादे है ईश्वरत्व तो उपाधि है ईश्वरत्व उपाधि हो जाएगा कैसे देख लो यत्र नित्य ज्ञानोत्तम तर तर ईश्वरोत्तम ईश्वर भी दृष्टान में आ गया साध्य साधन का व्यापकता आत्मा में आ जाकर देख लो जीवात्मा पक्ष में क्यों वह साधन क्या है आत्मत्व वो है किंतु ईश्वर क्या है साधन का व्यापक होगा जीवात्मा में आत्मत्व तो है ईश्वर नहीं है दोनों का होना होने पर साधिक व्यापकता होती और साधन और उपाय दोनों रहेगा तो साधन की होता और साधन है उपाधि नहीं है तो साधन का अव्यापक है उपाधि साधिक व्यापक होता हुआ साधन का व्यापक होने से ये उपाधि होने से आप तो आप तो भी से ग्रस्त हो गया व्यापकता संतोष से ग्रस्त है पिंड विचारा भावात और दूसरी बात करते हैं पिंडाराभा पिंड अर्थात पिंड जीवात्मा कभी भी शरीर को छोड़कर नहीं रह सकता हमेशा इसके पास शरीर रहता है का शर्म ही कारण शरीर है रहेगा जरूर इसके पास शरीर अशरीर ही जीवात्मा कभी नहीं हो सकता शरीर संबंध का अभिमान बने ना हो ऐशरी जरूर रहेगा पिंड व्यविचार अभाव पिंड का आभिचार कभी होता नहीं है इसलिए इसको नित्य ज्ञान नहीं मान सकते ईश्वर के कोई पिंड नहीं नित्य ज्ञान हो सकता है और ऐसा पिंड वाला होने से नित्य ज्ञान वाला ही नहीं हो सकता ज्ञान वाला ही मानना पड़ता नित्य विशेष गुण आधार है नित्य ज्ञान का मतलब है नित्य विशेष गुण का ऐसा कर दे नित्य विशेष गुणों वाला जितने विशेष गुण आत्मानोगे वो सारे विशेष गुण नित्यमान केवल ज्ञान नहीं सुग दीक्षा जो भी है सारा नित्यमान नित्य विशेष गुणों का वैसे वेदांति अनुमान करता है जीवात्मा कैसा है नित्य विशेष गुणों का आधार है आत ऐसा कह दो तब तो कोई आपत्ति नहीं है कहते तो हम दूसरी उपाधि देंगे वहां क्या उपाधि देंगे अपार्थिव दुणुक आरंभगत विशेष गुणवत्व उपाधे तो है अपार्थिव दुणुक आरंभगत सती विशेष गुणवत्व उपाधि है कैसे उपाधि बनेगा ये देखिए क्योंकि साधि क्या है नित्य विशेष गुणों का आधार नित्य विशेष गुण का आधार कौन कौन है परमाणु जलीय परमाणु तेजसीय परमाणु और वायवीय परमाणु कैसे हैं नित्य विशेष उनके विशेष गुण उनके जो विशेष गुण है उसका बदलाव नहीं होता कभी। केवल पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी का है वो पाकज मानते हैं लेकिन अन्यत्र नित्यगतम नित्यम अनितिगतम अनित्यम को दिया अर्थात परमाणु में रहने वाला जो रूप्रस वगैरा है कैसे तो जलीय तेजस और पारा वायवीय परमाणु में वो नित्य विशेष गुण है तो नित्य विशेष गुण का आधार वहां पर है या नहीं है ना साधार है और वहां पर आपका उपाधि भी बैठा हुआ है देखो उपाधि क्या है अपार्थि क्योंकि वो सब कैसे हैं अपार्थिव दुणुकों का आरंभक है जलीय परमाणु तेजस परमाणु वायुवे परमाणु क्या करते हैं पार्थिव दुणुक से भिन्न जलीय दुणुक तेजस दुणुक वायु का आरंभक है इसलिए का आरंभ होता हुआ विशेष गुणवत्व उनमें विशेष गुणवत्ता है इसलिए जल तेज और वायु के परमाणुओं में साध की व्यापकता ग्रहण हो गया और साधन क्या व्यापकता आपका पक्ष में ही घट जाएगा साधन क्या था आपका आत्मत्व है ना आत्म क्या है पक्ष में जीवात्मा में हेतु कहा था वो का रहता no कहामा इस में मान लिया जाए तो भी वहां दृण कार्य विशेषण नहीं है विशेषणा विशेषता भाव हो गया मान उपाधि का भाव जीवात्म पक्ष में आ गया साधन की अव्यापक सिद्ध हो गया अतः जल के में और जीवात्मा में साधन की होने से हो गया। जीवों में नित को भी सिद्ध नहीं कर सकता इस अनुमान के द्वारा वही करें विशेषण भवता पुनर्शेष गुण रहित विशेषणा भाव विशेषण का न होने से जीवात्मा में कोई अपार्थ का, को का हुई नहीं आत्मा में इसलिए आपके मत में भी हम विशेष गुणों का आधार नहीं मानेंगे जाति तदगत निकर्षत्विंगीर और अधिक ज्यादा बोलना नहीं चाहते वेदांत खंडन में जो लोग बोलते सुख नित्य होता है प्रसारण खंडन करके छोड़ देते हैं सुखत्म नित्य समवेतम कहते सुख कैसा है सुखत्व जाति नित्य सुख में समय समन्वय सुखत्व जाति कोई नित्य पदार्थ रहता है नित्य पदार्थ नित्य सुख में रहता है अर्थात नित्य सुख से करना चाहते हैं वेदांती सम्मान से नित्य सुख होता है यह सिर्फ करना चाहते उसका खंडन करते हैं सुखत्व जाति कोई नित्य सुख में रहने वाला वस्तु है वस्तु है तद्गत तद्गत तद्वस्तुगत होने से तो ना। क्यों निकर्षत्व क्या फिर क्योंकि सुख में भी, तो भी, तो भी तारतम्यता है ही तभी तो आप नित्य सुख कर रहे हैं अनित तो सुख भी होगा उससे भी तो सुखद हो जाती है ना विचार होगी नहीं बस आते चला गया नित्य रहित तो, निकृष सुख में भी ती इसे साध्य बेच जाने से विचार हो गया अभी नित्य सुख की नहीं कर सकते बस इतना पर्याप्त है। वेदांति के मोक्ष का करने के लिए और अधिक कहूं तो अति प्रसंग हो जाएगा इसलिए विश्राम इस को देते हुए कहते हैं नमस्ते क्रांत जटा जुटा नमस्ते जगद ध्वंस विधाय बागेश्वर आचार्य परिचित अपना शंकर भगवान के ब्रह्म भक्त तो शुरू शिव जी का नाम लिए हैं यहां भी शिव जी का नाम लेते तो कहते नमः त्रिपथक आक्रांत जटाजूट आय संभव जटाजूठ शंकर भगवान का स्वरूप है त्रिपत कौन है किसका नाम है त्रिपथक गंगा मैया सर्वलोक के मार्ग चल रही है पृथ्वी के मार्ग चल रही है पाताल में भी चल रही है तीन मार्गों में चलने वाली त्रिपथगा त्रिपथगा गंगा उससे आक्रांत है ना जटा में फंसा हुआ कि नहीं आक्रांत है जटा रूपी झूठ जिस ऐसे जो शंभू शंकर भगवान उस शंकर भगवान के लिए मेरा नमस्कार त्रिपथगा आक्रांत है त्रिपथगा गंगा से आक्रांत है जटारूपी जूट जिसका उसे कहते हैं त्रिपथगाक्रांत जटाजूट जटा जूटा संभव शंभवे नमः और कैसा है वो नमो नमः ते उनके लिए ऐसा बार बार अवस्कार है क्योंकि वो और कैसे हैं जगत उत्पत्ति सिद्वंस विधायिने जगत की उत्पत्ति और प्रलय का विधान करने वाला परमात्मा के लिए हमारा बार, बार बार नमस्कार है ऐसे में समाप्त कर देते विलक्षणता है योगिंद्रान जी ने जो हिंदी टीका लिखी है यहाँ इस टीका का नाम भुवनेश्वरी है भुवनेश्वरी क्यों नाम रखा भुवनेश्वरी गुरु अपने शिष्य के प्रति कितनी दया और कृपा रखता है वो दिखाते हैं इनका कोई शिष्य रहा है जिसका नाम था भुवनेश्वर वो विद्यार्थी किसी मस्तिष्क की भी बुखार आ गया था मैंने सुना था जिसके वजह से जवान ही था बहुत जवान लड़का तपस्वी था ब्रह्मचारी था बड़े उसको पसंद करते थे बहुत दिमाग तेज था लेकिन मस्तिष्क बुखार आ करके वो खत्म हो गया उसके संस्मृति में उन्होंने ये टीका लिया और उसकी रुचि इस वैशिष्य में बहुत ही ज्यादा थी उसने इस मान को संग्रह करने बहुत मेहनत किया कहा जाकर के जितने भी प्रतिलिपियां मिलती हैं सब इकट्ठा किया संशोधन कर रहा बहुत मेहनत किया था और पुस्तक छापने से पहले लेकिन वो चले इसे उसी के संस्मृति में है। उसके बारे में लिखा है शालीन मान्य भुवनेश्वर नाम धन्य छात्रोप मृत्यु अगमत् तरुण तपस्वी तस्म सुवत्ताय ताम नाम विहिता भुवनेश्वरी तीन शालीन मान्य भुवनेश्वर नाम धन्य सकल शालीन पुरुष मान्य थे ऐसा ब्रह्मचारी था जितने सब भी लोग थे सब उसको अच्छा मानते थे शालीन मान्य अतएव भुवनेश्वर नाम धन्य उसका नाम भी इसलिए धन्य था भवन में ईश्वर के समान विराजता था सब जिसको मानेंगे ईश्वर समान हो गया ना परमात्मा को, ही हैं। इसे परमात्मा को उसको भी सब मानते हैं तो भुवनेश्वर जो था वो उसके साथ था छात्र कौन था वो कल छात्र था मेरा उसको क्या हुआ अपमृत्युम ग तरुण तपस्वी और छात्र को आप मृत्यु हो गई किस अवस्था में बड़ापे में होता तो कोई दुख नहीं था तरुण तपस्वी तरुण था युवावस्था था महान तपस्वी इस हमें उस पर दया आती है तो तस्म सुवत्तुलिताय समर्पित उसके लिए ही जो कैसा है वो एक सुंदर बछड़ी जो अभी पैदा हुई है सबका प्यारी होती है उसके समान हो सुवत्स के है जो उसके लिए समर्पित या समर्पित होने के कारण से तम नाम विहिता भुवनेश्वरी की इसे इसके नाम से ही इस को हमने नाम विधान कर दिया है भुवनेश्वरी नाम से ग्रींद्र जी अपने शिष्य के बारे में सोचते हैं और लिख रहे हैं इस ग्रंथ को और ये भी बाकी तो शिवजी का भी प्रणाम करते हैं जैसा उन्होंने किया है अव्याप्य वृत्तो यस्मिन त्रिपथ गाव्यपन्नगा तस्म जगन्मित्ताय विश्वनाथा नमः नम नम नहा कर्म अव्याप्य वृत्त अव्याप्य वृत्तिया जिसके त्रिपथ गाव्यपन्नगा वही त्रिपदगा त्रिपदगा मने गंगा जी उसमें खिले वे कमल और उसमें विद्यमान सर्पादी है भूषण जिसका पंदगा तस्मय जगन निमित्ता था ऐसा जगन का निमित्त कारण होता विनाथ परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार है ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मत पूर्णमेवशिष्य ओम शा शांति शाति